सूत्र के पहले एक प्रश्न पूछा है किसी ने बुद्ध महावीर कृष्ण जीसस मोहम्मद लाओस से रजनीश मतलब सभी पुरुष ही तो किसी स्त्री ने बुद्धत्व की खबर दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाए क्या बोध सत्व तो बनना स्त्री की दृष्टि से कठिन बातें समझनी पड़ेगी एक तो स्त्री और पुरुष बुनियादी रूप से भिन्न है भिन्न से अर्थ ऊंचे नीचे है ऐसा नहीं दोनों समान है लेकिन विपरीत नीचा कोई भी नहीं है दोनों समान है लेकिन विपरीत धुर्भ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत और ये उनकी विपरीतता जरूरी है इन दो विपरीतताओं से मिलके ही तो जन्म होता है जीवन की धारा बहती वे विपरीत है इसलिए उनमें आकर्षण वे विपरीत है इसलिए उन्होंने प्रेम भी है और कलह भी प्रेम है क्योंकि आकर्षण है कलह है क्योंकि वे विपरीत स्त्री पुरुष के बीच कभी भी शून्य नहीं हो पाती हो नहीं सकती उनकी विपरीतता के कारण खिंचाव है और विपरीतता के कारण ही आकर्षण भी है पुरुष अधूरा है स्त्री के बिना स्त्री अधूरी है पुरुष के बिना पुरुष पूरा होना चाहता है स्त्री के साथ स्त्री भी पूरी होना चाहती है पुरुष के साथ अकेले पूरा होना बहुत कठिन है जब तक कि भीतर की यात्रा शुरू न हो जाए तब तक बाहर की पूर्णता की खोज चलती है लेकिन जिससे हम पूरे होना चाहते हैं वो हमारे विपरीत है विपरीत है तो एक निश्चित कले भी मौजूद है एक तनाव की है पास भी आते हैं और दूर भी जाते हैं दूर जाते हैं और पुनः पास आते हैं और हर पास आना फिर पुनः दूर जाने का उपाय हो जाता है स्त्री और पुरुष के बीच कोई संबंध निर्मित नहीं हो पाता हो नहीं सकता सब संबंध अस्थिर होंगे इसलिए सारा संसार स्त्री पुरुष के संबंध जैसा है अस्थिर अभी कुछ अभी कुछ क्षण भर पहले सुखद मालूम पड़े जो संबंध क्षण भर में दुखद हो जाए छ भर पहले जहां प्रेम तो ग्रहण हो जाए यह स्वाभाविक है इसको बदलने का भी कोई उपाय नहीं ऐसा है जब तक कि व्यक्ति अंतर की तरफ यात्रा पर निकल जाए तो पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि स्त्री पुरुष विपरीत है और भिन्न है इसलिए उनके गुण भी विपरीत हैं और भिन्न है शरीर से समझे तो फिर भीतर की बात भी समझ में आ जाएगी क्योंकि शरीर का जो ढंग है वही भीतर के व्यक्तित्व का भी ढंग है पुरुष आक्रमक है स्त्री अनाक्रमक है पुरुष सक्रिय है स्त्री निष्क्रिय पुरुष प्रेम करता है स्त्री प्रेम लेती है जैविक तल पर भी बायोलॉजी के तल पर भी पुरुष देता हैीरी गण स्त्री अंगीकार करती है वहाँ भी देने वाला पुरुष है, लेने वाली स्त्री वहाँ भी पुरुष पहल करता है लेता है कोई स्त्री किसी पुरुष से जा कर सीधा नहीं कहती की मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ प्रतीक्षा करती पुरुष उससे कहे उसका निमंत्रण मोन है निष्क्रिय पुरुष को ही कहल करनी पड़ती है सक्रिय पुरुष को होना पड़ता है पुरुष को ही निवेदन करना पड़ता है कि मुझे प्रेम है स्त्री उस निवेदन पर या ना भरेगी लेकिन निवेदन ही करेगी और जो स्त्री किसी पुरुष से निवेदन करेगी कि मुझे तुमसे प्रेम है उस पुरुष की उत्सुकता उस, उस स्त्री में नहीं हो सकती क्योंकि वो स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही वो स्त्री ही न रही आक्रमक हो गई पुरुष और स्त्री के व्यक्तित्व का तालमेल चीन में बहुत पुराने दिनों से दो सब उपयोग में आते रहे इन और यांग इन स्त्री और यांग पुरुष स्त्री में खाई की तरह पुरुष है पर्वत शिखर की तरह स्त्री है ग्राहक जरूरी है कि वो ग्राहक हो क्योंकि गर्भ उसमें निर्मित होगा पुरुष गर्भ नहीं खींच सकता गर्भ नहीं रख सकता बच्चे के जन्म में पुरुष का एक क्षण का संबंध होता है स्त्री का संबंध बहुत गहरा है बच्चा उसके भीतर बड़ा होगा बढ़ेगा उसका अंग है उसके खून हड्डी मांस मज्जा है इसलिए माँ और बच्चे के बीच जो निकटता आत्मीयता है वो पिता और बच्चे के बीच नहीं पहुंच सकती माँ और बच्चे तो जैसे एक ही चीज का विस्तार है तो उसे ग्राहक होना तो जरूरी है वो नहीं है, वो गर्भ धारण करती है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही उसके भीतर का भी ढंग है अब इसे हम समझे कि अध्यात्म से क्या लेना देना है? स्त्री अगर शिष्य हो तो उस श्रेष्ठ शिष्य से खोजना मुश्किल है स्त्री का तो श्रेष्ठतम है कोई पुरुष उसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि समर्पण की जो क्षमता उसमें वो किसी पुरुष में नहीं जिस संपूर्ण भाव से वो अंगीकार कर लेती है ग्रहण कर लेती है उस तरह कोई पुरुष कभी अंगीकार नहीं कर पाता ग्रहण नहीं कर पाता इधर मेरा भी रोज का अनुभव है स्त्रियों के समर्पण से कोई पुरुष के समर्पण की तुलना नहीं की जा सकती और जब कोई स्त्री स्वीकार कर लेती है तो फिर उसमें रंश मात्र भी उसके भीतर कोई विवाद नहीं होता कोई संदेह नहीं होता उसकी आस्था परिपूर्ण है अगर वह मेरे विचार को या किसी के विचार को स्वीकार कर लेती तो वह विचार भी उसके गर्भ में प्रवेश कर जाता है वो उसके हड्डे मांस मंचा का हिस्सा हो जाता वो उस विचार को भी बीच की तरह गर्व की तरह अपने भीतर लगती पुरुष अगर स्वीकार भी करता है तो बड़ी जद्दोजह और अगर झुकता भी है तो वो यही कहते झुकता है की आज के मन से झुक रहा हूँ पूरे मन से नहीं झुक रहा क्या करू कोई उपाय नहीं मेरे पास आज के पुरुष कहते हैं सीधी सच्ची बात है वो कहते है की पूरे मन से समर्पण नहीं हो रहा है एक हिस्सा विरोध में है एक हिस्सा पक्ष में क्योंकि तो पुरुष आक्रमक है समर्पण उसके लिए अति कठिन और स्त्री ग्राहक है समर्पण उसके लिए अति सरल तो शिष्यत्व की ऊंचाई स्त्री को उपलब्ध होती है वो पुरुष को कभी उपलब्ध नहीं होती पुरुषों में जो श्रेष्ठ शिष्य है वो भी स्त्रियों में निकटतम शिष्य के करीब पहुंच पाता है इसलिए शिष्य तो बहुत अद्भुत स्त्रियों ने पैदा किए लेकिन शिष्यों के नाम तो जाने नहीं जाते में। नाम तो गुरुओं के जाने जाते महावीर के पास चार शिष्य अगर थे तो उसमें तीन शिष्याएं थे और एक शिष्य था चालीस हजार महावीर के सन्यासी थे उसमें तीस सन्यासी थे और दस हजार सन्यासी थे बुद्ध के पास भी शिष्यों का अनुपात यही था चार में तीन स्त्री एक पुरुष जीसस को जिस जी दिन सूरी लगी उस दिन सारे पुरुष छोड़कर चले गए जिन्होंने जीसस को सूली पर सो उठा उतारा वे दो थीं। तब तो बड़ी मजे की बात मेरी मददलेन एक वैश्य थी उसकी वजह से जीसस को बहुत परेशानियां झेलना पड़ी क्योंकि तो लोगों ने कहा कि जीसस महापुरुष और मेरी मद्दलेन के घर रुक जाए के घर, तो समाज की नीति आचार को बड़ा धक्का लगा था जिन शिष्यों ने जीसस से कहा था कि इस मेरी मदलेन को छोड़ दे इस एक के पीछे अकारण हमारे विचार को नुकसान पहुंच रहा है तो जीसस हंसे थे मुस्कुराए थे कुछ बोले नहीं थे और जिस रात जीसस पकड़े गए उस रात वे ही शीर्ष जिन्होंने कहा था मेरी मतदेन को हटा दे मार्ग से इसके पीछे विचार को नुकसान पहुंचता है तो जीसस ने कहा था सुबह होने के पहले इसके पहले की उम्र का बांग दे, तुम सब मुझे छोड़ चले जाओगे और जिसे तुम छोड़ने को कह रहे हो वही भर से रह जाएगी और ऐसा हुआ कि पकड़े गए और जब ले जाने लगे तो उनका एक पीछे पीछे हो लिया बाकी सब तो हट गए क्योंकि खतरा था उनकी जान का भी एक लियुक पीछे पीछे हो लिया दुश्मनों ने देखा कि कोई एक अजनबी आदमी हमारे बीच है उन्होंने पूछा की तू कौन तुम जीसस शांति तो नहीं तो लिंब ने कहा कौन जीसस मैं तो पहचानता था जीसस ने पीछे मोड़ कर उनके हाथ बंधे थे दुश्मन उन्होंने पकड़े हुए थे पीछे मोड़ कर कहागे ने बांध भी नहीं दी और तुमने एक तरफ इंकार कर दी सुलिंग से जिस स्त्री ने उतारा वो मृत थी शिष्यत्व की जिस उंचाई पर स्त्री पहुंच सकती है पुरुष नहीं पहुंच सकते क्योंकि निकटता की जिस ऊंचाई पर स्त्री पहुंच सकती पुरुष नहीं पहुंच सकता स्वीकार की समर्पण की पर शिष्यों के नाम तो बहुत जाहिर नहीं हो सकते शिष्य आखिर शिष्य नाम तो गुरुओं के ही होंगे और चूंकि स्त्रियां बहुत अद्भुत रूप से गहन रूप से सृष्टम रूप से शिष्य बन सकती हैं इसलिए गुरु नहीं बन सकते क्योंकि शिष्य का जो गुण गुरु के लिए बात है गुरु को तो आक्रमक होना पड़ेगा गुरु तो शिष्यों को मिटाएगा, तोड़ेगा नष्ट करेगा वो स्त्री के बस की बात नहीं है स्त्री बलो शक्ति ग्र शक्ति सम्मान सकती बीच को अपने भीतर आवेदन करके गर्भ बना सकती जन्म दे सकती नष्ट नहीं कर सकती आक्रमक नहीं हो सकती और गुरु का तो सारा कृत्य ही आक्रमण है वो तो तोड़ेगा मिटाएगा नष्ट करेगा क्योंकि पुराने को न मिटाए तो नए का जन्म नहीं हो सकता तो गुरु तो अनिवार्य रूप से है विध्वंसक है क्योंकि उसी से सृजन लाएगा वो आपकी मृत्यु न ला सके तो आपको नया जीवन न दे सकेगा स्त्री की वो क्षमता नहीं वो आक्रमण नहीं कर सकती समर्पण कर सकती है समर्पण उसे शिष्यत्व में तो बहुत ऊंचाई पे ले जाता है लेकिन शिष्य कितनी ही बड़ी स्त्री हो जाए वो गुरु नहीं बन सकती उसका शिष्य होने का जो गुरुधर्म है जो खुदी वही तो बाधा बन जाती है तो वो गुरु नहीं हो सकती अगर स्त्री कभी गुरु बने तो पुरुषों में जो निकृषतम गुरु होता है स्त्री में श्रेष्ठम गुरु उसके पास पहुंचता है उससे ज्यादा नहीं पुरुष की अर्चन हो शिष्य बनने में लेकिन अगर वो शिष्य बन जाए बहुत अर्चन अगर बन जाए तो उसके गुरु बनने की क्षमता है शिष्य बनने में उसे बहुत कठिनाई होगी लेकिन गुरु बनने में उसे ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी स्त्री को शिष्य बनना एकदम सुगम है लेकिन गुरु बनना एकदम कठिन इसी कारण से बुद्ध ने और भी कारणों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि बहुत समय तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी और इनकार किया कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं दूंगा कारण बहुत थे एक कारण ये भी था कि बुद्ध का ख्याल था और बात सही है कि स्त्री को कितना ही श्रम लो उसके साथ उसका श्रम उसी के साथ समाप्त हो जाएगा वो गुरु नहीं बन सकती जल्दी शिष्य बन जाती है जल्दी समर्पित हो जाती जल्दी उपलब्धि हो सकती है लेकिन उपलब्धि उसी के साथ खो जाती वो उपलब्धि विस्तीर्ण नहीं हो सकती एक पुरुष को निर्मित कर लो तो एक पुरुष करोड़ों लोगों के लिए दान दाता हो जाए करोड़ों स्त्रियों को भी प्यार कर लो तो भी वो अपने में ही खो जाएंगे और शांत हो जाएंगी। उनसे दान नहीं मिल सकता तो बुद्ध का यह ख्याल दूर तक सही था कि मेरा श्रम पुरुषों पर ही होने दे उतना ही श्रम करके मैं पुरुषों को तैयार कर लू तो वे दूर तक इन बीजों को ले जाएंगे और फैला सीधा मुझे स्त्रियों से मेहनत मत करवासमें और भी बातें समझे स्त्री की उत्सुकता स्वयं के बाहर ना के बराबर होती होती ही नहीं पुरुष की उत्सुकता दूसरे में बहुत ज्यादा होती पुरुष है एक्स्ट्रोवर्स्ट स्त्री है इंट्रोवर्स्ट स्त्री होती अंतर्मुखी पुरुष है बहिर्मुखी सामान्यतः इससे हम ऐसा समझे कि अगर आप एक स्त्री को प्रेम भी करते हैं तो स्त्री कभी प्रकाश में प्रेम किया जाए ये पसंद नहीं करती अंधेरा चाहिए और स्त्री को जब आप प्रेम करते हैं तब वो तक्षण आंख बंद कर लेती खुली नहीं रखती पुरुष चाहता है कि प्रेम का क्षण प्रकाश में हो और पुरुष ये भी चाहता है कि उसकी आंखें खुली नहीं पुरुष प्रेम के क्षण में भी संभोग के क्षण में भी आंखें खुली रखता है स्त्री का चेहरे को भी देखना चाहता है जिससे वो प्रेम करता है संभव के क्षण में भी उसके चेहरे को देखना चाहता है क्यों क्योंकि अगर उस चेहरे पर को प्रसन्नता दिखाई पड़ती तो भी वो प्रसन्न होता है वो बहिर मुखी है स्त्री अपनी आंख बंद कर लेती है और भीतर अपना सुख लेने लगती उसकी फिक्री छोड़ देती है कि पुरुष को क्या हो रहा है वहां खोल के देखती भी नहीं उसे भीतर क्या हो रहा है ये काफी वो अपने में काफी बंद उसका रस भीतरी पुरुष का रस बाहरी भी है सभी स्त्रियों का मुझे अनुभव है मैंने अभी तक एक स्त्री ने देखी जो वस्तु था दूसरों में उत्सुक है अपने नहीं उत्सुक है अगर वो दूसरों में उत्सुकता भी दिखाती है तो उसके भी मूल में खुद का ही कोई स्वार्थ गहन स्वार्थ होता है। उसके व्यक्तित्व तुम्हें वो बात है इसमें भला बुरा कुछ भी नहीं तब कि वो तथ्य इतना तो अगर स्त्री को हम किसी दिन परम ज्ञान पर भी पहुंचा दें तो परम ज्ञान के बाद वो बोधि सत्व नहीं बन सकती क्योंकि तो परम ज्ञान के बाद वो लीन जाएगी उस महाशून्य में बुद्ध की दो अवस्थाएं दो प्रकार से व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता एक है जिसको अर्थ कहा है दूसरा जिसे बोधि सत्व कहा है अर्थ का मतलब होता है ऐसा बुद्ध जो बुद्ध होने के बाद जगत की चिंता नहीं करेगा महानिर्वाण में लीन हो जाए उसके बंधन जुड़ गए उसका दुख समाप्त हो गया उसकी चिंता मिट गई उसका संसार समाप्त हो गया अब उसे चिंता का कोई कारण नहीं उसे ख्याल ही न आएगा कि और लोग भी चारों तरफ दुखी और पीड़ित है उसके शत्रुओं का नाश हो गया इसलिए उसको नाम दिया अरहत उसके जितने शत्रु थे अरि थे वो नष्ट हो गए अब वो महाशून्य में लीन हो जाए कमी नहीं है लेकिन वो दूसरों के लिए नाव नहीं बनता उसका काम पूरा हो गया स्त्री प्रेम में आंख बंद कर लेती समाधि में भी आंख बंद कर लेती और जब परम समाधि उपलब्ध होती तो बिल्कुल भूल जाती कि कोई बाहर बचा वो लीन हो जाती है बुद्ध तो तो उपलब्ध हो जाता है स्त्री को लेकिन बोधि सत्व नहीं बनती बोधि सत्व का मतलब है ऐसा बुद्ध जो स्वयं जान गया लेकिन अभी लीन नहीं होगा पीठ फेर लेगा लीनता की तरफ और पीछे जो लोग रह गए उनके लिए रास्ता बनाएगा उनको सांस देगा उनके लिए नाव करेगा उनको नाव में बिठा के माझी बोलेगा उनको यात्रा पथ पर लगाएगा तो बोध ही सत्व स्त्री अब तक नहीं हो सकी और कभी हो भी नहीं सके वो स्त्री के व्यक्तित्व बाद अर्थ हो सकती है बुद्ध हो सकती है लेकिन समझे जो व्यक्ति स्वयं लीन हो जाएगा शून्य में उसका इतिहास में कोई चिन्ह नहीं छूटेगा क्योंकि इतिहास में तो उसका चिन्ह छूटेगा जो दूसरों को उस शून्यता की तरफ ले जाएगा इतिहास तो वे लोग निर्मित करते हैं जो दूसरों में उत्सुक है जो खुद में उत्सुक है वो इतिहास निर्मित नहीं करते उनका कोई पता नहीं चलता वो खोल जाते इसलिए हमें बुद्धों का पता है बुद्ध स्त्रियों का पता नहीं भी तो को है स्त्रीया बुद्ध तो कोई उपलब्ध नहीं लेकिन वे गुरु नहीं बन सके गुरु बनना उनके लिए वैसे असंभव है जिनसे पुरुष को मां बनना असंभव है।, है पूछता कि अब तक कोई पुरुष मां क्यों तो नहीं बन सका बनेगी कोई बात ही नहीं पुरुष पिता बन सकता है माँ नहीं बन सकता है स्त्री शिष्य बन सकती है गुरु नहीं बन सकती यही स्वाभाविक है और इससे अन्य होने का उपाय नहीं किसी अंतर्मुखता के कारण स्त्री बहुत क्षुद्र मालूम पड़ती है निम्न मालूम पड़ती उसके जो सोच विचार के ढंग है वह संकीर्ण नैरो मालूम पड़ती है पर इसमें उसका कोई कसूर नहीं उसकी उत्सुकता अपने पड़ोस में अपने घर में अपने बच्चों में ऐसी होती पर उसकी उत्सुकता न पड़ोस में होती ज्यादा न बच्चों में न घर में वो स्त्री के दवाओं में इनमें उत्सुकता लेता है उसकी उत्सुकता होती है वियतनाम में क्या हो रहा है रूस में क्या हो रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है दूर विस्ती इसमें कुछ गुण बस मैं ये कह रहा हूँ स्वभाव ये तथ्य स्त्री को फिक्र होती है पड़ोस की स्त्री कैसे कपड़े पहने हुए और वो भी इसलिए फिक्र होती है कि उसके कपड़े से वो तोल रही स्त्री अपने केंद्रित है और इसलिए कभी कभी उसे हैरानी होती है पुरुषों की बातें सुनते ही कहा की बातें कर रहे हैं वियतनाम से क्या लेना देना दिल्ली में क्या हो रहा है इसमें क्या अर्थ है की बातें और इसलिए कोई पुरुष स्त्री से बातचीत में रस नहीं लेता क्योंकि स्त्री की बातचीत होती सीमित होती बनरसा ने कही कहा है कि सुंदरतम स्त्री से भी बातचीत करो तो उप पैदा होती। वो चुप रहे उतनी उसका कारण है क्योंकि पुरुष की बातचीत में जो रस है वो स्त्री पुरुष बातचीत में रस रखने उनके उनके आयाम जो है अलग अलग है स्त्री भी परेशान होती पुरुषों की बात सुनकर बकवास में लगे हुए और इतना विवाद करते ऐसी बातों पर जिनमें कोई सार ही नहीं क्या सार है कि कम्युनिज्म ठीक है कि सोशलिज्म ठीक है कि बाइबल ठीक है कि कुरान ठीक है स्त्री को लगता है ये हवाई हैं। और बैठना और विवाद करना स्त्री की बिल्कुल पकड़ में नहीं आता पुरुष को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कपड़े, की तो कपड़े स्त्रियों की बातचीत दो चार चीजों पर सीमित होती कपड़े हैं बच्चे हैं मकान है कार है पर है ये उनकी बातचीत है इस बातचीत से बाहर वो कहीं भी नहीं जाती लेकिन ये भीतर जो हमारी अंतर्मुखता और बहन मुख्ता है उसके संदर्भ है उसके कारण ऐसा होता है स्त्री जब परम ज्ञान की तरफ भी चलती है तब भी वो अंतर्मुखी ही होती है और जिस दिन परम ज्ञान घटित होता है उस दिन बात समाप्त हो गई अब उसे क्या चिंता कि और कितने लोग अज्ञान में पड़े, और कितने लोग टीरा में है और कितने लोग इस संघर्ष में लगे हैं कि उनको भी ज्ञान मिल जाए स्त्री इस को इसकी फिर कोई चिंता नहीं बात पूरी हो गई पुरुष को इसकी बड़ी चिंता उसकी दृष्टि सतत दूसरे पर पड़ इसके फायदे हैं इसके नुकसान हैं। हर फायदे के साथ नुकसान जुड़ा है हर नुकसान के साथ फायदा है क्योंकि इसलिए कि दूसरे में उत्सुकता नहीं है ध्यान उसे शीघ्रता से घटित होता है अपने में ही उसकी उत्सुकता है इसलिए उसके मस्तिष्क में ज्यादा उपद्रव नहीं होता और जो उपद्रव होता है वो इतना साधारण होता है उसे छोड़ने में अड़चन नहीं पड़ती न सिद्धांत न वाद न शास्त्र ये सब उपद्रव नहीं होता स्त्री कमल एक लिहाज हल्का फुल्का होता है उसमें बहुत बोझ नहीं होता स्त्री एक लिहाज सरल होती और बच्चों जैसी होती इसलिए ध्यान उसे बहुत आसानी से घटित हो जाता है क्योंकि ध्यान एक तरह का स्वाद है जब मैं ये कहता हूँ आपको कुछ नहीं होती एक तरह की सेल्फिशनेस से है भी क्यूँकि तो जो इतना दुख है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि गाँव में गरीबी है फला जगह अकाल पड़ा है यहाँ ये यह हो रहा है और आप कहते हैं ध्यान करो अभी कैसे ध्यान करें अभी वो भी है अभी अकाल है अभी देश में समाजवाद लाना है अभी अभी कैसे ध्यान करें ये पुरुष की स्वाभाविक जिज्ञासा है उसको लगता है इतनी मुसीबतें चारो तरफ पहले इनको हल करे फिर ध्यान कर लेंगे लेकिन ध्यान रहे ये मुसीबतें तो सदा है और सदा रहेंगी ऐसा दुनिया में कोई क्षण नहीं आया जब बाहर मुसीबतें ना ऐसा कोई क्षण कभी नहीं आएगा जब बाहर मुसीबत ना होगी हाँ मुसीबत दूसरी होंगी ये हो सकता है मुसीबत होगी, और अगर कोई आदमी ये कहता है कि ध्यान हम तब करेंगे जब कि दुनिया में कोई मुसीबत ना होगी तो समझना की वो ध्यान कभी भी अनंत काल में ना कर सकेगा लेकिन पुरुष को ये भाव उठता कैसे ध्यान करे चारों तरफ काम करने को बाकी तुम तो समाप्त हो जाओगे काम तो बाकी रहेगा इतनी कोई स्त्री को फल उसकी उत्सुकता उस अपने में है अगर उससे आनंद और शांति मिल सकती तो वो ध्यान को तैयार है इससे सुविधा उसको एक है वो ध्यान में शीघ्रता से जा सकती उसके बाहरी कोई जाओ नहीं लेकिन तब एक नुकसान भी है जिस दिन ध्यान उपलब्ध हो जाएगा जिसको पहले से ही बाहरी उलझाव नहीं है ध्यान की पूर्ण उपलब्धि पर वो इसकी चिंता में नहीं पड़ेगी कि बाहर दुनिया को शांति देनी है आनंद देना है ध्यान देना वो लीन हो जाएगी पुरुष को बहुत उपद्रव है ये ठीक होना वो हो सारी दुनिया ठीक करने का ख्यालों से जब सारी दुनिया ठीक होगी तब वो ध्यान करेगा तो इसलिए ध्यान वो कभी कर नहीं पाता और अगर कभी कर पाता तो स्वभावता जिस उसको ध्यान का फल उपलब्ध होता है उस दिन वो उसे उन लोगों तक पहुंचाना चाहता है जिनके लिए वो सदा से चिंतित रहा तो अगर ध्यानी हो, तो हो सकता है आसानी से स्त्री अगर ध्यानी हो तो अर्द हो सकती है आसानी से ये दोनों स्थितियाँ समान है स्थितियों कोई भेद नहीं हो स्थितियों के परिणाम संसार पे भिन्न होंगे बुद्धिशत्व संसार को भी इस मार्ग पर ले जाने के लिए चेष्टा करेगा अर्थ इस मार्ग पर ले जाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करेगा वो शांति से सुनने में विलीन हो जाए बौद्धों के दो धर्म है एक का नाम है हीन और एक का नाम है महायान महायान बोधी सत्वो को स्वीकार करता है वो कहता है इतनी बड़ी नाव बनाओ कि सारा संसार उसमें पार कर सके महायान का मतलब है बड़ी नाव ंग का मतलब छोटी नाव डोंगी जिसमें एक आदमी बैठे हो पार हो जाए ही कहता है ये सब व्यर्थ की बातचीत है कि दूसरे को तुम पार करो क्योंकि कौन किसको पार कर सकता है? और जो पार नहीं होना चाहता उसे पार करने का कोई उपाय नहीं तुम्हें पार हो जाओ काफी है कहीं दूसरों की चिंता में तुम ही किनारे पे मत रह और उचित यही है कि तुम्हें लोग पार होते देखने तो शायद उनको भी जाग जाए ख्याल पार होने का कहीं तुम भी इसी किनारे पहुंचे रहो उनके साथ उनको पार करने में तुमको भी इसी किनारे पे देखकर उनको जिज्ञासा भी पैदा न हो और दिपसा भी नीमयान तो कहता है तुम्हें नाव में भी कृपा करो तुम पार हो जाओ इस किनारे पर जिनको उत्सुकता है वे तुम्हें पार जाते देखकर पार होने की खोज कर लेंगे तुम उनकी चिंता में समय नष्ट मत करो महायान कहता है इतनी छोटी छोटी नावों में अगर लोग पार भी होते रहे तो इस विराट सागर सागर सागर में कब कब कब शांति होगी, आनंद होगा, कभी नहीं हो हो पाएगा। ये तो तो एक एक एक चम्मच चम्मच से से जैसे कोई सागर को कर रहा। तो एक एक से सागर हो इस पूरे सागर को विराट आयोजन से शुद्ध करना है वो विराट आयोजन बोधि शब्दों का आयोजन है वो उस कर्मवान का है जो किनारे पे तो रुक जाता है अपने नाव को और कहता है मेरी नाव तैयार है लेकिन मैं तब तक न जाऊंगा जब तक और लोगों को राजी न कर दूँ चाहे मुझे अनंत काल तक रुकना पड़े इसलिए उस धर्म का नाम महायान है बड़ी नाव का धर्म मेरी दृष्टि में ही वाले लोग कहते हैं ये बोधिसत्वों की सब की व्यर्थ है कोई किसी को पार नहीं करवा सकता इसमें भी सच्चाई मालूम पड़ती किसी को पार करवाने की कोशिश करो तब पता चलता है कि कितना उपद्रव का मामला जब मैं आपके साथ मेहनत करता हूं तो मुझे ही न्याय वाले लोगों की बात बिल्कुल ठीक लगेगा तो वो ठीक ही कहते है सच ही कहते है ये कैसा उपद्रव है किसी को पार करवाने की कोशिश तो क्यूँकी जिसे तुम मुक्त करना चाहते हो वो मुक्त होना नहीं चाहता बन बल्कि तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो वो तुम्हें समझता है कि तुम उसे तुम उसे उसे परेशान कर रहे हो हैरान कर रहे हो कि तुम उसकी नींद में बाधा डाल रहे हो कि तुम उसके सपने तोड़ रहे हो और फिर वो तुमसे बदले लेने की कोशिश करता है अगर उसका कोई सपना टूट जाए उसे कोई अड़चन हो जाए और अड़चन पच्चीस होंगी क्योंकि तुम उसे उखाड़ रहे हो जड़ों सहित जहाँ वो जमा वहां से हटा रहे हो उसको तो लगता है कि तुम मिटाने में लगे दुश्मन वो हजार तरह की अड़चने खुद खड़ी करता है कि कहीं तुम तो उसे वो खा ना तो बिल्कुल तो हिन्यान वाले भी ठीक कहते मालूम पड़ते हैं दूसरे को पार कराना बड़ा मुश्किल है महायान वाले भी बात ठीक कहते मालूम पड़ते हैं कि जब एक व्यक्ति पार हो ही गया और उसे आनंद मिल ही गया तो इस आनंद से ज्यादा आनंद उस सुनने में खोने से भी नहीं मिलने वाला बात तो पूरी हो गई है। अब कुछ हर्जा नहीं कि थोड़ी देर वो इस किनारे पर रुक जाए इस किनारे से उसको अब कोई पीड़ा नहीं होने वाली जो उसने पाल लिया है वो छीन नहीं सकता क्या हर्ज है वो थोड़ी देर रुक जाए लोग अड़चन भी दे तो उससे कोई खास अड़चन तो हो नहीं पाती भीतर तो उसके कोई पीड़ा पहुंच नहीं पाती लोग देर भी लगाए तो देर अबेर भी क्या है उसके लिए जिसने पा लिया है उसके लिए समय मिट गया और लोग अगर आम जन्मों तक भी उससे रोक के रखे तो भी हर्ष क्या है क्योंकि अब अब समय का उससे कोई सवाल ही नहीं है और अगर इस चेष्टा में कोई पार हो जाए तो लाभ ही लाभ है हानि कुछ भी नहीं वो भी शत्व को कोई हानि नहीं हो रही है रुक के अगर लाभ भी मै लोगों को तो भी कोई हानि नहीं है और अगर लाभ हो गया तो लाभ है ये सौक करने की है जिसमें हानि तो होने वाली नहीं अगर हो तो लाभ भी हो सकता है ना भी हो तो हानि नहीं हो सकती तो महायान की बात भी ठीक लगती लेकिन महायान और हिमयानी दोनों लड़ते हैं और एक दूसरे को कहते हैं दूसरा गलत है मैं नहीं कहता मैं मानता हूं कि मनुष्य में दो तरह के लोग और कोई गलत और सही नहीं है कुछ लोग है स्त्री व्यक्ति के जिनमें स्त्रियों स्वभावता जाता है अंतरमुखी जिन स्त्री स्वभावता ज्यादा है वे अपनी नाव पा जाएंगे तो पार हो जाएंगे मैं कहता हूँ उन्हें पार हो जाना चाहिए उस तरह की वृत्ति के लोगों को तट पर रुकने का कोई कारण नहीं है कोई अर्थ भी नहीं है पर कुछ लोग है जो बहिर्मुखी पुरुष प्रकृति के स्वभावता पुरुषों में उस तरह के लोग ज्यादा वे रुकना चाहेंगे ये सवाल नहीं है कि क्या करना चाहिए सवाल ये है कि आपकी नियति आपका स्वभाव जो करवाए वही ठीक है अगर आपका स्वभाव ये कहे कि मैं जब पहुंच गया अंतिम क्षण में तो अब मैं नहीं रुकूंगा मैं खो जाऊंगा तो बिल्कुल खो जाएं आपका स्वभाव कहे की रुक जाए खोने के पहले कुछ खबर पहुंचा दे कोई और भी शायद तैयार हो जाए तो बराबर रुक जाए मैं न कहता हूं कि ये ठीक है न कहता हूं वो गलत है इतना ही कहता हूं अपनी नियति के अनुकूल चलना ठीक है इसलिए स्त्रियां गुरु नहीं हो सकें और जब भी स्त्रियां गुरु होने की कोशिश करती हैं तो बहुत क्षुद्र और साधारण गुरु हो पाती हैं और बड़ी हैरान की बात है अगर स्त्री गुरुओं के पास भी लोग जाते हैं तो समझना चाहिए की संसार से छुटकारा बहुत मुश्किल है क्योंकि तो स्त्री गुरु होना मुश्किल हो तो बहुत साधारण को की होने वाली है और फिर उसके भी शिष्य अगर लोग बन जाते हैं। तो फिर बहुत अड़चन है बहुत अड़चन है इसलिए बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट पुरुष है किसी और कारण से नहीं पुरुष के होने में गुरु होने की सुविधा है स्त्री के होने में शिष्य होने की सुविधा है दोनों के फायदे है दोनों के नुकसान है ध्यान ये रखना कि अगर आप स्त्री हैं तो अपनी नियति को स्वीकार करके उसी के अनुसार चलना अगर आप पुरुष हैं तो अपनी नियति को स्वीकार करके उसी के अनुसार चलना क्योंकि तो जो आप हैं वही से यात्रा सुगम सरल और सहज अन्यथा होने की कोशिश से कष्ट और उपद्रव है और परिणाम निश्चित नहीं संदिग्ध है सूत्र में प्रवेश के पहले थोड़ी सी बातें छठ में द्वार ध्यान के संबंध में और ध्यान का अर्थ है चैतन्य की ऐसी दशा जहां विचार की कोई तरंग कोई लहर ना हो जैसे सागर इस झील और जीव पे तरंगे ये एक दशा है जब झील पर तरंगे हैं जैसे हम कहें तूफान अशांति ऐसे ही जब चेतना पर तरंगे हैं विचार की तो जो अवस्था है उसका नाम है मन मन कोई अलग वस्तु नहीं है तरंग चेतना का नाम है जब झील शांत हो गई लहरें सो गई और घी की छाती पर कोई कंपन न रहा निष्कंप हो गई एक मोम दर्पण बन गई या ऐसा समझे कि जम गई बर्फ हो गई अब कोई लहर नहीं उठती अब कोई लहर उठ भी नहीं सकती ऐसी ही जब चेतना विचार से शून्य तरंग से रहित हो जाती है बर्फ जम गई झील की बांधी तो जो अवस्था है उसका नाम ध्यान है मन ध्यान का अभाव है ध्यान मन का अभाव है मन है तरंगित चेतना ध्यान है निस्तरंग चेतना ये छठवां द्वार निस्तरंग हो जाना क्योंकि जब तक हम नुस्तरंग ना हो जाएं तब तक तरंग हमें बाहर की तरफ ले जाती है हर तरंग हमें बाहर की तरफ ले जाती है। जैसे हर लहर किनारे की तरफ जाती ऐसी हर तरंग संसार की तरफ जाती जितने बड़ी तरंग उतने जोर से संसार की तरफ जाती जब कोई तरंग नहीं रह जाती तो हमारा संसार की तरफ जाना बंद हो जाता है हमारी चेतना फिर संसार की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि जाने के लिए तरंगों का सहारा चाहिए और जब चेतना बाहर नहीं जाती तो फिर भीतर ही जाती जब बाहर जाने का द्वार नहीं मिलता चेतना अपने में ठहर जाती उस अपने में ठहरी हुई चेतना का नाम ध्यान है हम जो भी यहाँ कर रहे हैं वो यही कोशिश है कि मन कैसे निस्तरंग हो जाए और जो मैं आपको कह रहा हूँ आपके भीतर जो भी तरंगे हैं उनको बाहर निकाल दे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो उनको भीतर दबाए रखे तो मन निस्तरण ना हो सकेगा उन्हें निकाल ही दे, उनको देख ही दे उनको उड़ीज दे कुछ बचेने में भीतर तरंग पैदा करने को हल्के हो जाए कोई उपद्रव भीतर न रह जाए सब उपद्रव बाहर डाल दे तो मन निस्तरण हो सकेगा इस मन की निस्तरण अवस्था के बिना कोई स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता इसलिए दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने पंथ हैं, इतने मार्ग हैं, उनमें हजार हजार सिद्धांतों के भेद हैं, लेकिन ध्यान के संबंध में मत के कोई ये नहीं कह सकता कि ध्यान के बिना और धर्म उपलब्ध होगा मस्जिद में करो ध्यान की मंदिर में करो की गिरजे में की गुरुद्वारे में इससे फर्क नहीं है कोई ध्यान करो क्राइस्ट सहारा लो कृष्ण का महावीर का सहारा लो कि मोहम्मद का इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ध्यान करो कुरान की गीता पर इससे बहुत फर्क नहीं है ध्यान करो सारे दुनिया के धर्म अगर एक बात पर सहमत है तो वो है ध्यान और ध्यान का मतलब है निस्तरंग करो चित्त को मन को कर दो शून्य विचारों से कोई लहर न आती हो उस लहरहीन अवस्था में जो घटित होगा वो छठ द्वार अब हम सूत्र को लें हाँ, वह शक्तिशाली है वह जीवनो शक्ति जो उसमें मुक्त हुई है और जो शक्ति वह स्वयं है माया के मंडप को देवताओं के भी ऊपर महान ब्रह्मा और इंद्र के भी ऊपर उठा सकती अब वह निश्चित ही अपने महापुरुषकार को उपलब्ध करेगा ध्यान के साथ ही महाशक्ति उपलब्ध होती है। वो पुरस्कार जो मन से लड़ा जिसने मन को जीता जिसने मन को विसर्जित किया वो अब स्वयं को उपलब्ध होने के करीब पहुंच रहा है। अब तक उसके पास जितनी शक्तियाँ थी सब उधार थी धन की थी तो बाहर से मिली थी शस्त्र की थी तो बाहर से मिली थी शरीर की थी तो भी बाहर से मिली थी अब तक जितनी शक्तियाँ थी सब बाहर से मिली थी अब पहली दफा नि होकर बाहर की शक्तियों से संबंध छूट गया अब उसका संबंध अपनी स्वयं की शक्ति से जिससे उसका जीवन जन्मा, उससे जो उसके भीतर बढ़ रही है और जीवन थे, अब प्राण के मूल से उसका संबंध निर्मित होगा वो महाशक्ति के द्वार पर खड़ा है ध्यान का वही पुरस्कार है क्या वह जिसने महा को जीत लिया है इन वरदानों को अपने ही विश्राम और आनंद के लिए अपने ही सुज सुख और गौरव लिए उपयोग नहीं करे उनसे फर्क शुरू होता है इस क्षण में ही पता चलेगा कि आप अर्त होने के मार्ग पर है या सत्व होने के मार्ग पर ब्लबस्की का झुकाव बोधिस की तरफ है इसलिए सूत्र में यहाँ से मार्ग बोधि सत्व का हो जाएगा अर्थ का नहीं यहाँ तक अर्थ और बोधिस समान है ध्यान की उपलब्धि तक ध्यान के उपलब्ध होती ही महाशक्तियाँ उपलब्ध होती है सवाल उठाती है कि क्या वह जिसने महामाया को जीत लिया इन वरदानों को अपने ही विश्राम और आनंद के लिए अपने ही सुअर्जित सुख और गौरव के लिए उपयोग नहीं करेगा नहीं जो निसर्ग के गुण विद्या के साधक यदि कोई पवित्र तथागत के चरण चिन्हों पर चले तो वे वरदान और शक्तियाँ उसके लिए नहीं नहीं निसर्ग के ग्रह विद्या के साधक गुरु शिष्य को कह रहा है कि नहीं यहां से अर्त और बोधिस का मार्ग अलग हो जाता है इसके पहले तक दोनों एक जैसे हैं इसके बाद ये किताब बोधि विचार के अनुकूल महायान का विचार है ध्यान के साथ जब शक्तियां उपलब्ध होंगी तो सवाल यह है कि इन शक्तियों के आनंद में मैं स्वयं लीन हो जाऊं? गुरु कह रहा है नहीं यदि कोई पवित्र तथागत के चरण चिन्हों पर चले तो वे वरदान और शक्तियां उसके स्वयं के लिए नहीं क्या तू उस नदी को बांध देगा जिसका जन्म सुमेरु पर हुआ है क्या तू बांध लेगा अपने ही साथ उस महाशक्ति को क्या तू अपने ही स्वार्थ में उसकी सीमा बना लेगा क्या तू उसके स्रोत को अपने लिए और अपनी ओर ही बहाएगा या उसे शिखर सिंह के पथ से उसके मूल उद्गम को वापस भेज देगा क्या तू सब में बांट देगा या अपने ही लिए संचित कर लेगा क्या तू इस महानदी को एक बांध बना लेगा अपने ही सुख के लिए या बेच देगा इसको वहां जहा अनेकों का सुख उससे फलित हो सके यदि तू कठिन से उपलब्ध ज्ञान की उस को स्वर्ग में जनम प्रज्ञा को प्रवाहमान रहने देना चाहता है तो तुझे उसे एक ठहरा हुआ सरोवर बनाने से बचना होगा तेरे आनंद के लिए तो इतना काफी है कि ये स्रोत एक सरोवर बन जाए तो इसमें डूब जाए लीन हो जाए लेकिन तू इसे एक सरोवर मत बनाना तू इसे एक नदी बनाना जो बहे प्रवाहमान हो और कितने कितने लोगों के के किनारे से, और कितने लोगों के के के के गांवों किनारे किनारे से से और प्राणों निकले और कितने लोगों को इसके नीतल जल का इसके आनंद जल का अनुभव हो सके इसकी एक बूंद भी किसी के पास पहुंच जाए तो अच्छा है जान की यदि तुझे अमित युग के अमिताभ का सहयोगी बनना अगर तुझे बुद्धों का सहयोगी बनना तो तुझे प्राप्त प्रकाश को जुड़वे बोधी सत्वो की तरह तीनों लोगों पर विकीरणित करना होगा चीन में जापान में दो बोधी सत्वो की कथा है जिन्होंने परम ज्ञान को पाने के बाद तत्सर सारे ज्ञान जगत में बांट दिया और खुद शून्य होकर खड़े रह गए जो आनंद उन्हें मिला था सब बांट दिया खुद बिल्कुल दीन होकर के खड़े रह गए शर्म से जो पाया था वो बांट दिया अपने पास कुछ भी ना रखा ऐसे दो बोधिसत्वों बोधिसत्वों की की कथा चीन और जापान में है है सूत्र कहता कि क्या तू भी उन जुड़वा तरह अपने आनंद को अपनी को अपनी समाधि अपनी प्रज्ञा को बांट नहीं देगा तुझे विचनित करना होगा अगर तू चाहता है कि तू भी बुद्धों का सहयोगी और शांति हो सके कि अति मानवीय ज्ञान और देव प्रज्ञा इस इसे, इसे रोह नहीं लेना अपने लिए ताज जल से समुद्र की तीखी लहरों को उस शोक समुद्र की खारी लहरों को जो मनुष्य के आंसुओं से बनी है मधुर बनाना है सारा जगत एक खारा सागर है लोगों की आंसू और पीड़ाओं से निर्मित क्या तू इस खारे सागर की छोड़ देगा और इस दुख से भरे लोगों के संसार की तरफ बिल्कुल पीट कर लेगा क्योंकि तो तुझे आनंद मिल गया तो क्या तू सोचता है सभी को आनंद मिल गया क्या और पीड़ा तुझे न छुएगी और तुझे दिखाई पड़ेगा कि सागर जैसे लोगों के आंसुओं से ही भरा हो ऐसा ये संसार क्या तू अपने से इस सागर की लहरों को मीठा नहीं बनाना चाहेगा आ, जब तू एक बार उस सबसे ऊंचे आकाश का ध्रुव तारा बन गया तब स्वर्गीय प्रभा मंडल को अंतरिक्ष की गहराइयों से अपने सिवाय सबके लिए बिखेरना प्रकाश सबको थे किसी से और जबकि तू ध्रुव तारे की तरह हो गया और ऊंचाई के आखिरी शिखर पर पहुंच गया जिसके पार कोई ऊंचाई नहीं है जो भी तुझे पाना था तु और जो भी तुझे होना था तू हो गया तू अब इसमें कुछ कुछ क्या तू इस मान लेगा की यात्रा समाप्त हो गई निश्चित तेरी यात्रा समाप्त हो गई लेकिन और यात्रा शेष क्या तू उनको प्रकाश न देना चाहे शून्य में खोने के पहले महाशून्य में मिल जाने के पहले ब्रह्म के साथ एक हो जाने के पहले जाएगा द्वार पर ही और इनका नहीं कर देगा कि अभी मैं नहीं आता क्योंकि अभी बाहर भटकते हुए बहुत लोग हैं और मैं उनको अब मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मार्ग मैंने द्वार तक देख लिया है अब मैं लौट जाऊंगा और उनको खबर दूंगा की वे भी द्वार तक आ जाए द्वार का मुझे पता है और अगर द्वार के भीतर कोई प्रविष्ट हो जाए तो फिर वापस नहीं लौट सकता क्योंकि द्वार के भीतर प्रवेश का मतलब ही है कि वे सब साधन जो संसार में काम आते थे वे सब वाहन जो संसार में काम आते थे द्वार पर ही नष्ट हो जाते हैं द्वार तक सारी चीजें शेष रहती है शुद्ध होकर तो यह आखिरी मौका है एक क्षण को द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ फिर वापस नहीं लौट सकता द्वार पर ही ठहर जाना होगा हो गर्म और रक्षाकारी है तू बाहर से तो ठंडा हो गया शीतल शून्य हो गया लेकिन भी तक तेरे पास एक बीच है महाप्रज्ञा का उसके लिए तू बहुत गर्व है उस, उसे उसे तू बचाए हुए अपने हृदय में तब उस को स्वयं की ही हड्डियों को छेदने वाले को उन उत्तर के हिमपातों को भी पी जाना होगा ताकि उनके तीखे व क्रूर दांतों से धरती की रक्षा की जा सके उसी धरती में वह फसल छिपी है जिससे भूखों को भोजन मिलेगा तू अपने लिए तो शांत और शून्य हो गया तुषार की भांति लेकिन तुझे बीजों को घेर लेना होगा और उनके लिए उत्तप्त रहना होगा और उन बीजों को उस भूमि तक पहुंचा देना होगा लोगों के हृदय की भूमि तक क्योंकि अगर वो बीज उन तक न पहुंचा तो वे भूखे पड़े वे भूखे वे जन्म जन्म से भूखे इस भोजन के लिए जो तेरे हाथ में है अब और तू बांट सकता है सूत्र बोध ही सत्व मार्ग का सूत्र है उचित कोई ज्ञान के उस महासागर के किनारे खड़े होकर न खोए हो लौट आए लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके लिए सहज हो स्वाभाविक हो वही उचित ये यह बिलब्रस्की की आकांक्षा मधुर है प्रीतिकर है सुख सुखद कि कोई लौट आए और बांटते लेकिन जो लौट सकता है वही लौटता है जो नहीं लौट सकता है वो नहीं लौट सकता है ये बात भी उसी को जमेगी मन में जो लौट सकता है ये बात उसको नहीं जमेगी मन में जो लौट नहीं सकता इससे अभिप्राय तो पता चलता है कि सुखद है पीछे संसार में जिन लोग दुखी और पीड़ित थे वहां तक जाना जरूरी है लेकिन खुद बुद्ध को ऐसा हुआ था बुद्ध को समाधि उपलब्ध हुई वे परम द्वार पर खड़े हो गए सात दिन तक मौन रहे मीठी कथा है कि इंद्र और ब्रह्मा उनके चरणों में आके गिर पड़े देवताओं के पास भीड़ लगा के सोरगुल करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि आप उठे और बोले क्योंकि जिस ज्ञान को सुनने के लिए सर्दियों सदियों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो तुम्हें मिल गया अब तुम चुप क्यों हो अब तुम बोलो और कह दो तुमने क्या पा लिया ब्रह्म भी इंद्र भी वैसे ही प्यासे है पूरा अस्तित्व प्यासा है इस जीवन के परम रहस्य को जान लेने के लिए तुम्हें पता चल गया कहो हम भी उसे जान ले बुद्ध ने कहा कोई सार नहीं कोई सार नहीं है कहने में क्योंकि जो मैंने जाना है एक तो कहके वो कहा ना जा सकेगा और अगर मैंने अथक चेष्टा करके कह कहा भी तो उसे केवल वही लोग समझ सकेंगे जो मेरे बिना कहे भी उसे जान ले सकते जो मेरे बिना कहे उसे जान नहीं सकते वो समझ नहीं सकेंगे इसलिए कहने में साथ क्या? जो मेरे बिना भी पहुंच जाएंगे, वही केवल समझ पाएंगे बात ऐसी जटिल और उनको कहने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वो पहुंच ही जाएंगे दिन दो दिन की देर अभिमुख मुझे व्यथ कष्ण डालो और जो मेरे बिना नहीं पहुंच सकते वो मेरी बात समझ ही ना सकेंगे इसलिए किससे न कहू देवता उदास हो गए उनकी आंखों में उदासी ख्या तर्क ठीक था इसे झुटलाया नहीं जा सकता था फिर उन्होंने विचार विमर्श किया आपस में कि हम किस तरह बुद्ध को राजी करें फिर वे तर्क खोज के लाए अब तक किम तिथा और बुद्ध को मान लेना पड़ा उन्होंने कहा हम आपसे राजी हैं सौम्य अधिक लोग ऐसे ही हैं जो आपकी बात समझ नहीं सकेंगे उनसे कहना व्यर्थ है हम राजी सौम्य थोड़े से दो चार ऐसे हैं जो आपके बिना भी समझ ही लेंगे भी लेकिन सौ में एक ऐसा भी है जो दोनों के मध्य में खड़ा है, जिससे आप ना कहेंगे तो वो जन्म जन्म तक भटक जाएगा और जिससे आप कहेंगे तो वो उपलब्ध भी हो सकता है जो बिल्कुल किनारे पर खड़ा है जिससे जरा से धक्के की जरूरत ऊट पर आखिरी तिनका वैसे ही करीब है बस तो आखिरी तनके का बोझ चाहिए इतना सा बहाना मिल जाए तो वो बैठ जाएगा और अगर आखिरी तनके का बोझ न मिले तो हो सकता है जन्मों तक तो पटर जाए आप उस एक के लिए बोले बात ठीक लगी बुद्ध को कि अगर ये दोनों जन के बीच में कोई ना कोई जरूर होगा जहाँ दो होते हैं वहाँ तीसरा भी होता ही है दोनों के बीच में तो कोई मध्यम खराब होगा वो मध्य वर्ग जो है उसके लिए बोले इसलिए बुद्ध बोले ये जो क्षण है स्थिति का उस प्रत्येक को ऐसा ही लगता है अब क्या सार क्या कहना क्या सुनना किसको बताना अब तो जो मिल गया गुंगे का गुड़ उसका स्वाद लेना और उस स्वाद में ही खो जाना इस सूत्र कहता है उस समय सावधानी रखना जो महाशक्ति मिली है अगर उपयोग आ सके इसे बांटना इसका सरोवर मत बनाना इसको एक बेहतर प्रवाह बना देगा Someone has asked. Please explain the reasons for your raising hands upwards and then bringing them downwards in the night meditations. <coughs> yes, it is significant. while doing night meditation i raise my hands slowly upwards my palms facing this sky that is just to help our energy to flow upwards a symbolic gesture so that you can jump with my hands going up And you can feel your energy moving upwards, your Kundalini, uncoiling, your serpent within, trying to reach the sky, your sex energy moving upwards to the sex star. When I see you now you are ready Your energy has become vibrant active You are feeling it and jumping with it And you are attuned to me Then I embrace my palms upwards is looked My palms facing towards this guy The first thing to indicate that move with me with my hands apparently move with my hands always and secondly face the sky inwardly remain open to the sky inwardly let your inner things be towards the sky not down to face not this your outward eyes your outward eyes are fixed on me your inner soul open upwards because only then your inner you can meet to the cosmic inner to the divine inner so be open just my palms facing upwards be ready for an encounter with the sky, with the divine with the existence Go on jumping, moving, and remain open. And then, when I feel you are ready and open, and the energy is moving, and the moment has come when a contact is possible with the cosmos, then I turn my palms downwards. your divine this is a gesture this is a gesture now the cosmic energy the divine force is surrounding you you are under it my palms it's symbolic you are now under the cosmic force and the cosmic force is descending upon you first you are jumping upwards you are raising yourself upwards First, you were moving upwards to meet the divine. Now, the divine is moving towards you downwards to meet you. You have to go on jumping even more vigorously because this is the moment when I turn my palms downwards. Remember, don't miss this moment. Bring your total energy in your meditation. Stare at me. the jump is strongly go completely melts this is the moment if you are ready jumping and jumping in water and you have come to the point of evaporation if this the water evaporates at 100 degrees if it is 90 degrees it becomes warm it may become hard but it cannot evaporate only At a fixed point, hundred degrees, the water transforms. It is no more water, and the quality changes. Water flows downwards. Mm, that is inherent quality with water. But the moment it evaporates, it moves upwards. It has become become a vapour. Now it's moving up. The wave quality has changed. It was moving downwards. Now it is moving upwards. At a particular point, you can meet. That's a cosmic orgasm. Just like sex act. Through sex center you meet with nature. Through sex there are your energy moving into the cosmos through your head you meet the divine this is onself as sex act known as samadhi you are meeting existence itself so when i turn my fond stone verse remember you have to go completely mad bring your total energy nothing should be left behind You must be one whole, moving into it, involved completely, totally in it. You will feel the contact. The divine has touched you, and a single touch, even for a single moment, and you will never be the same again. You are touched by the divine. You are transformed. for the question someone has asked is this he can surrender to me if I transform it he will be transformed and transform you will be transformed but your asking is not good if you meet your condition you are not surrender on comes you will be transformed but on your part if you ask for the promise you want no credit to surrender this is my promise that you will become whole but don't make it a condition because then there is no surrender and if you are not surrendered how I can transform you so please forget my promise <laughs> that will happen that is going to happen but don't make it a condition because with condition there is no surrender surrender is unconditional and cannot be otherwise so even if by our surrender i bid you to the very hell be ready for it only then the habit is possible your readiness to move with me to the hell very hell this very readiness transforms you really your surrender transforms you there is no need of me i am just an excuse because you cannot surrender into the vacuum into the emptiness you can use me there is no need if you can simply surrender without surrendering to anyone then do it will happen it happens through surrender but it is difficult to surrender without surrendering to anyone our whole mind our whole working of consciousness is impossible to allow us to surrender into the empty sky or unto the empty sky if i said to you love you must ask me to whom are can you love just without loving anyone it would be difficult to conceive how to love When there is no one to be loved, if you are alone on this earth and there is no one except you, can you love? If you even imagine, you will imagine loving some tree, loving some rock, but then again, someone else has interest. A thou is needed. You cannot love without the thou that are present. the down may be a tree the down may be a flower the down may be a rock it makes no difference but you must say to someone i love you the you is needed if you're going to love simply love without there being an object of love but then you can surrender also without there being any object of surrender it's ridiculous rather impossible to conceive surrender just as an act giving you without anyone there being to be surrendered to you can surrender to me but surrender means you are not asking for anything everything will be given what don't ask your asking becomes the barrier surrender means trust even if nothing happens you will be it you will not lose trust Even if nothing happens and your whole life is wasted, you will wait. And if you can wait in such a deep way, everything will happen this very moment. Can happen this very moment. There is no need to promise for the future. It can happen here and now. But surrender. And surrender without any condition. Without asking for any promise. Your very asking will desire the promise. I promise, but that promise is just a consequence, not a pre-condition. It will happen because that's how the law of the universe works. It is going to happen, but please. you did not be concerned about the result be just concerned with the act of serving not with the result need the result to the divine and the eternal law of the time now get for the night meditation he ready मुझ गड़ा उट ब्लिं आइस फील ए डीप कॉन्टेक्ट थ्रो योर आईज विथ मी रिमेन इन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन थ्रो द आइस रेज योर हैंड and feel the energy moving upwards like a flame like a flame jumping towards the sky